गीता तत्व चिंतन दो साधक को शास्त्र ग्रंथ भी चुनकर पढ़ना चाहिए योगी को तीसरा विशेषण और का लगाया वह साथ में कुछ भी संचित करके ना रखे कतिपय टीकाकारों ने तो यहाँ तक लिखा लिख दिया है कि कागज कलम का भी संग्रह न करे अन्यथा उसमें कुछ लिखने की लालसा पैदा हो जाएगी और उससे उसकी साधना में बाधा पड़ेगी यह सही है कि लिखने की चाह भी मन में विक्षेप पैदा करती है किसी टीकाकार ने यह भी कहा है कि साधक को पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए यहाँ पुस्तक का तात्पर्य शास्त्र ग्रंथ लिया जाए तो यह कुछ ज्यादती मालूम हो सकती है यह ठीक है कि साधना से असंबद्ध फालतू फालतू पुस्तकों का संग्रह करना नहीं चाहिए पर उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र और वेदांत ग्रंथ ऐसे हैं जो साधना में सहायक हो सकते हैं किंतु हाँ पुराण ग्रंथों तथा वेदांत पर लिखी गई ऐसी पुस्तकों का संग्रह उचित न होगा जिसमें लौकिक कथा आख्यायिकाओं के माध्यम से तत्व को समझाने का प्रयास किया गया है कारण यह है कि ये कहानियाँ बड़ी अजीबोगरीब होती है और साधक के मन को साधने के बदले चंचल ही अधिक कर देती है उत्तर में हम कुछ लोग एक विद्वान महात्मा के पास वेदांत पढ़ने के लिए जाते थे हम में से एक ने किसी प्रसंगवश कहा कि चंद्रकांत नामक एक अच्छा वेदांत ग्रंथ भी इच्छा राम देसाई ने लिखा है जिसमें कथाओं के माध्यम से वेदांत के गूढ़ तत्वों को समझाने की चेष्टा की गई है महात्मा जी बोले उस ग्रंथ को तुम लोग अभी मत पढ़ो पुराण आदि को भी नहीं उस साधक ने कारण पूछा महात्मा जी बोले देखो भागवत में भगवान के मोहिनी रूप पर शिव जी के आसक्त होने की कथा है उनकी पत्नी पार्वती जी साथ ही हैं पर मोहिनी को देखकर कर शिव जी इतने कामासक्त हुए कि वे लज्जा छोड़कर मोहिनी के पीछे भागे और उनका वीर्य स्खलित हो गया जब इस कथा से तुम लोग क्या सीखोगे इसमें संदेह नहीं कि भागवत एक अपूर्व ग्रंथ है पर उसकी इस प्रकार की कथाएं तुम लोगों के मन में उदात्त विचार भरने के बदले वासना का ही अधिक संचार करेगी अतः ऐसी कथा कहानियों से तुम लोग फिलहाल बचना इस दृष्टि से देखें तो अपरिग्रह की भावना समझ में आती है कई साधक अपनी कुटिया में स्टोव चाय काफ़ी बिस्कुट आदि संग्रह करके रखते हैं ये सारी बातें उनके मन को ध्यान के विषय में बैठने नहीं देती इसलिए योगी के लिए परिग्रह वर्जित किया गया है योगी के चौथे और पांचवें विशेषण का तात्पर्य यह है कि ऐसा योगी एकांत में चला जाए और अकेले रहकर साधना करे एकांत कहकर यह दर्शाया कि दर्शकों और मिलने वालों से वह बच जाएगा अन्यथा उसकी साधना में बाधा पड़ेगी गांव कस्बे के पास रहने से ख्याति सुनकर लोगों का आना जाना बढ़ जाता है इसलिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ यह बाधा नहीं रहे अकेला कहकर यह सूचित किया कि साथ में किसी को नहीं रखना चाहिए इसका एक कारण तो यह है कि दो मन कभी एक समान नहीं होते अतः मतभेद हो जाने की आक, आकांक्षा आशंका बनी रहती है जिसके फलस्वरूप विक्षेप संभव है और दूसरा कारण यह है कि अन्य कोई साथ रहने से साधक पूरी तरह भगवान पर निर्भरशील नहीं हो पाता उसके मन में अपने संगी पर निर्भरशीलता की वृद्धि पैदा हो जाती है इन विशेषो और सावधानियों से युक्त साधक को एकांत में रहकर क्या करना चाहिए उसे निरंतर अपने चित्त को परमात्मा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए पर मन को लगाने मात्र से ही तो वह परमात्मा में लग नहीं जाता वह तो ध्यान के विषय से भाग जाता है ऐसी दशा में मन को निरंतर परमात्मा में लगाने का निर्देश कहाँ तक सार्थक है इसके उत्तर में साधना की ध्यान की प्रणाली हमारे समक्ष अगले श्लोकों में रखी जा रही है आगे के चौबीसवें पच्चीसवें और छब्बीसवें इन तीन श्लोकों में मन को परमात्मा में लगाने की विधि प्रदर्शित की गई है जिस पर विस्तार से चर्चा आगे चल कर करेंगे